अथर्वेदीय मुंडकोपनिषद के तृतीय मुंडक के द्वितीय खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं इस खंड के द्वितीय मंत्र के व्याख्यापभाष्य की चर्चा हो रही है पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्तु इह सर्वे प्रवील काम ये जो उत्तरार्ध हैं द्वितीय मंत्र का इसके व्याख्यान रूप भाष्य में पर्याप्त काम इस प्रथम पद की व्याख्या रूप भाष्य का विचार अनलोक कर चुके हैं कृतात्मनस्तु इत्यादि अवशिष्ट मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा बाकी है इस मंत्र के द्वारा अन्वय वेत्रिक व्यतिरिक सहचार से वैराग्य तथा आत्मलाभ के साध्य साधन भाव को बताया जा रहा है पूर्वार्ध में वेत्रिक आत्मलाभ वैराग्य के साध्य साधन भाव का निश्चाय बताया गया उत्तरार्ध में इनके साध्य साधन भाव का निश्चाय अन्वय सहचार बताया जा रहा है इसलिए पर्याप्त कामस्य इस पद की व्याख्या करते हुए भास्कर भगवान ने पर्याप्त शब्द का विरुद्ध लक्षणा से वैराग्य अर्थ किया क्षीण ये अर्थ किया समाप्त और काम का अर्थ है राग इच्छा तो समाप्त हो गई हैं काम शब्दित इच्छाएं यानी राग जिन, जिसका उसे कहा जाएगा पर्याप्त काम तो जिसकी संसार अंतपाती आहिक पारलौकिक भोग विषयनी कामनाएं चित्त से समाप्त होती हैं उसे भी रक्त कहा जाता है उसका अधिक पारलौकिक विषयों में राग नहीं होता नित्यानित्य वस्तु विवेक होने से दोष दोषवत्न ज्ञात अधिक पारलौकिक भोग के प्रति अनासक्ति यह वैराग्य है और यही अनासक्ति पर्याप्त काम शब्द का विरुद्ध लक्षणा से अर्थ है तो जो अनासक्त है विरक्त है और बाह्य शब्दादि विषयों के प्रति राग द्वेष यदि चित्त में है तो वह चित्त आत्माभिमुख नहीं हो सकता और जिज्ञासु के वश में भी नहीं रह सकता जिज्ञासु चाहेगा आत्मज्ञान के अंतरंग साधनों का अनुष्ठान करना लेकिन विषयासक्त चित्त उसे आत्मज्ञान के अंतरंग साधन के अनुष्ठान में प्रवृत्त नहीं होने देगा विषय चिंतन में जाएगा चित्त और जो विरक्त हैं, उसका चित चित्त बाह्य शब्दादि विषय विशे विषयक रागद्वेश से रहित होने से अनात्मामुख नहीं होगा आत्मा आत्माभिमुख होगा आत्मा आत्माभिमुख है जो चित्त जिज्ञासु का तो उसे कहा जाता है कृतात्मा जिज्ञासु को, तो कृतात्मनस्तु का अर्थ निकलेगा जो नित्यानित्य वस्तु विवेक है उन नित्यानित्य वस्तु विवेक में नित्यत्वेन रूपेन न ज्ञात जो आत्मा है उस आत्म विषय ही कामना उसके चित्त में रहेगी आत्म प्राप्ति विषय की कामना तो जिस पदार्थ की कामना है जिस पदार्थ को प्राप्त करने की उसी पदार्थ के अभिमुख माना जाता है चित्त को तो आत्म प्राप्ति की कामना होने से वह अभिमुखी रहेगा आत्म आत्मजिज्ञासु के वश में रहेगा इसलिए कृतात्मन का अर्थ करते भस्कर भगवान कि कृतात्मनु यानी अविद्या लक्षणापरूपापनीय स्वन ऋपेण स्वरेपेण कृत आत्मा विद्य वो है कृतात्मा तो कृतात्मा में बहुरी सामस कृत आत्मा ये असो कृत तो कृत शब्द का अर्थ निकलेगा अविद्या अवस्था में अनात्मा जो उपाधि है शरीर त्रय कहो या पंचकोश कहो इन के साथ तादात्म्य आत्मा का होने से अविवेक होने से इन्हीं उपाधि जिन उपाधियों के साथ तादात्म्य है उन्हीं उपाधियों को अपना स्वरूप मानता है वो है अपर स्वरूप अनात्मा को ही आत्मा समझ लिया वो औपाधिक स्वरूप है उपाधि विशिष्ट स्वरूप है और उस औपाधिक स्वरूप से अपर शब्दित जो उपाधि उससे विवेक करके विचार से जो उपाधि के साथ संश्लेष होने से प्रतिमान स्वरूप था अपर स्वरूप उससे विविक्त स्वरूप माना जाएगा ये ब्रह्म स्वरूप हां साक्षी स्वरूप तम पदार्थ का विवेक और उस रूप से निश्चित हुआ है विवेक से स्वरूप जिसका जो अपने आप को नहीं मानता करता भोक्ता के रूप में प्रतियमान अपर स्वरूपात्मक अपितु इसका जो साक्षी है तदात्मक निश्चित कर लिया है आत्मा को जिसने ये है आत्मनात्म विवेक और आत्मात्म विवेकवान अनात्मा को आत्मा ही समझ रहा है जिस अनात्मा में अविवेक अविवेकवशात आत्मबुद्धि होती है उसे अनात्मा ही समझ रहा है और जो आत्मा का इस अनात्मा पंच कोशातिथ स्वरूप है उसी को आत्मा समझ रहा है उसे माना जाएगा कृतात्मा ये तोम पदार्थ विवेकवान पर्याप्त काम शब्द से तो बताया गया विरक्त को वैराग्यवान को और जो वैराग्यवान है वह आत्मलाभ का जो साधन है आत्मलाभ है तत्वमसी वाक्यार्थ अनुभूति ये आत्मलाभ होगा ब्रह्म ब्रह्म का आत्मरूप से साक्षात्कार ये तो आत्मलाभ वाक्यार्थानुभूति और तव पदार्थ शोधन ये है कृतात्मत्व तो वाक्यार्थ ज्ञान किसको होता है जो वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों को ठीक ठीक जानता है उसे ही वाक्यार्थ का ठीक बोध होता है तो वाक्य है तत्वमसी वाक्यार्थ है त्वम पदार्थ तत्पदार्थ का अभेद ये वाक्यार्थ हैं और उसमें प्रयुक्त पद हैं वाक्य में तत्पद और त्वपद तो जो तत्पदार्थ को भी ठीक ठीक से जानता है तव पदार्थ को भी अच्छी तरह से जानता है वही तत्पदार्थ और तव पदार्थ का परस्पर ऐक्य रूप जो अन्वय है पदार्थों के अन्वय को कहा जाता है वाक्यार्थ वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का जो परस्पर अन्वय अन्वया संबंध वह वाक्याथ कहलाता है तो तत्पदार्थ और त्व पदार्थ का आपस में जो संबंध है वह वाक्यार्थ कहलाएगा तो तत्पदार्थ को जो ठीक से समझेगा त्व पदार्थ को ठीक से जानेगा वही इन दोनों के अभेद को समझ सकता है अनुभव कर सकता है दोनों के अभेद का दोनों के अभेद का अनुभव करना वाक्य आत्मलाभ कहलाता और उस आत्मलाभ का साधन वैराग्य है तो वैराग्यवान ठीक ठीक तत्पदार्थ शोधन त्वम पदार्थ शोधन कर पाएगा जो अविरक्त है वह तुम पदार्थ का ठीक ठीक निर्धारण नहीं कर पाएगा अपने आप को भोक्ता ही अनुभव करेगा और भोक्ता होता है कार्यक्रम संघात के साथ तादात में अपन उसमें वह त्वम पदार्थ का तत्पदार्थ का ठीक से शोधन ही नहीं कर पाएगा यानी सम्यक बोध ही प्राप्त नहीं कर पाएगा तो पदार्थ का ही ज्ञान जिसको नहीं है उसे वाक्यार्थ अनुभूति कैसे होगी वह वाक्यर्थ अनुभूति है आत्मलाभ इसलिए कृतात्मन शब्द से एक प्रकार से बताया जा रहा है पदार्थ शोधन रूप साधन से संपन्न को तो जो कृतात्मा है इसलिए पदार्थ शोधन जिसका हो चुका है उसे दिखाने के लिए ये कृतात्मा शब्द का अर्थ कर रहे हैं अविद्यालक्षणात् अपर रूपात अविद्यात्मक जो अपर रूप है वो है भो, कर्तृ भोक्ति स्वरूप कार्यक्रम संघात के साथ तादात्म्यापन्न आत्मा का स्वरूप तो कार्यक्रम संघात के साथ त्म्य अभिमान जिसका हुआ है वह करता भोगता है प्रमाता है वो हो जाएगा अविद्या लक्षण अपर रूप शब्द से ग्राह्य औपाधिक स्वरूप जीवभाव त्वम पद का वाचार्थ तोम पद का वाचार्थ कहो जीव भाव कहो कर्ता भोक्ता कहो प्रमाता कहो ये सब हैं अविद्या लक्षण अपर रूप और इनसे अपनीय अपनीय का अर्थ हैं अलग करके तो उपाधि से अलग करना है तो वो होगा विचार से का मतलब तुम पदार्थ विचार पहले कर लें तत्पदार्थ विचार कर लें तुम पदार्थ क्या तुम पदार्थ यानी मैं तो जैसा इस समय अविद्या अवस्था में अपने आप को मैं समझता हूँ मनुष्य करता भोगता सुखी दुखी वही हूँ या मेरा वास्तविक स्वरूप कोई और है ऐसा संशय जिसके चित्त में स्वयं के स्वरूप के विषय में होगा स्व विषयक ही स्वस्वरूप विषयक संशय वह फिर स्वस्वरूप विषयक संशय का निवर्तक स्वस्वरूप विषयक विचार करेगा जिस अर्थ के विषय में संशय है उस अर्थ का ठीक से निर्णय अनुकूल विचार हो जाएगा ठीक ठीक निर्णय होगा तो संशय मिटेगा तो त्व पदार्थ के विषय में यानी स्वयं अपने स्वरूप के विषय में पहले संशय हो तो उसे आत्मलाभ का साधन जो तुम पदार्थ ज्ञान है वो ठीक ठीक हो पाएगा ऐसे तत्पदार्थ के विषय में भी संशय हो तो तत्पदार्थ विषयक संशय को निवृत्त करने के लिए तत्पदार्थ विषयक यथार्थ ज्ञान अनुकूल विचार करेगा और यथार्थ ज्ञान से वो संशय निवृत्त होगा इसलिए पदार्थ विषयक संशय और उनका निवर्तक यथार्थ निर्णय प्राप्त करने के लिए पहले पदार्थों का विचार तत्पदार्थ तुम पदार्थ का विचार ये भी एक आत्मज्ञान का साधन होता है लेकिन वो ठीक ठीक कर पाता है तत्पदार्थ शोधन त्व पदार्थ शोधन विरक्त इसलिए पहले दिया पर्याप्त काम और वह त्वम पदार्थ तत्पदार्थ शोधन करेगा तो कृतात्मनो अविद्या अपर रूपात अपनीय तो कृतात्मना में कृत शब्द का अर्थ किया जा रहा है कि जो आविद्यक स्वरूप हैं जिसे अपर रूप कहा जाता है उससे अपनीय यानी विचार से स्वयन रूपेण स्वयन परेण रूपेण कृत यानी निश्चित आत्मा विद्या यश तो तुम पदार्थ का विचार कर लिया विचार से विद्या प्राप्त हुई यह विद्या होगी तुम पदार्थ विषयक यथार्थ निर्णय वो विद्या और इस विद्या से तुम पदार्थ विषयक यथार्थ निर्णय से क्या हुआ कि अपर रूप से अलग समझ लिया है अपने पर रूप से अपने आप को आत्मा यानी स्वयं का स्वरूप अविद्या अविध्यावस्था में समझ रहा था कि पंचकोश रूप ही मैं हूं अब उन पंचकोशों से विविक्त करके विचार से पंचकोशों का जो साक्षी सत्ता स्पूर्ति प्रदायक है वह मैं हूँ ऐसा निश्चय वह विद्या है विद्या ये जो तृतीयांत पद है ना उसमें विद्या पदार्थ हो जाएगा यह निश्चय कि मैं साक्षी हूँ यह निश्चय इस निश्चय से क्या हुआ कि जो कर्तृभोक्तृ स्वरूप था उससे अलग अपने आप को निश्चित कर लिया है अपने स्वरूप को जिसने वो हो गया कृतात्मा यानी शोधी तो त्वर्थ का मैं के रूप में निश्चयवान वो कृतात्मा है तो विरक्त हुआ तो विरक्त ने विरक्त होकर के तत्वम पदार्थ शोधन कर लिया तो पदार्थ शोधन रूप साधन भी जिसका संपन्न हुआ इसलिए ब्रह्म सूत्र के साधन अध्याय में जो चार पाद हैं उसमें से पहले पाद में <coughs> वैराग्य रूप साधन बताया है उसे यहाँ पर पर्याप्त काम शब्द से बताया जा रहा है और तत्वम पदार्थ शोधन रूप साधन बताया गया है द्वितीय पाद में आठ अधिकरण है द्वितीय पाद में साधन अध्याय के तो चार अधिकरणों से तत्पदार्थ शोधन चार अधिकरणों से तुम पदार्थ शोधन उसको यहाँ पर कृतात्मा शब्द से बताया जा रहा है पदा, पदार्थ ज्ञान वाक्यर्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम तो पर्याप्त काम यानी विरक्त हुआ तो विरक्त होने मात्र से आत्मलाभ नहीं होगा विरक्त होकर के तुम पदार्थ शोधन तत्पदार्थ शोधन करना और शोधित तत्पदार्थ बोध शोधित तुम पदार्थ बोध जिसको है ऐसे विरक्त को क्या होता है कि फिर जितनी भी कामनाएं हैं वे अपने आप में नहीं देखता वर्तमान में जो अंतक करण है उसी का कामना रूप धर्म है और मैं तो इससे अलग हूं ये निश्चय जिसका होगा वह पहली जो कामनाएं थी पर्याप्त काम शब्द से कहा गया कि समाप्त हो गई नित्यानित्य वस्तु विवेक यह वैराग्य का हेतु है और त्व पदार्थ शोधन हुआ और त्व पदार्थ ज्ञान का सम्यक ज्ञान का त्व पदार्थ का सम्यक ज्ञान हुआ उसका फल होगा कि अपूर्व कामनाएं जो होनी हैं, उनका अनुद्भव उद्भव है जन्म जन्माभाव उत्पन्न न होना वैराग्य तो है पूर्व जो कामनाएं हैं उन कामनाओं की निवृत्ति वो नित्यानित्य वस्तु विवेक से होगी और त्वम पदार्थ शोधन से अपूर्व कामनाएं उत्पन्न नहीं होगी इसे कहा जा रहा है कि जो विरक्त हैं तत्व पदार्थ का ठीक ठीक शोधन कर चुका है वह सर्वे कामा इहव प्रविलीयते ये जो चतुर्थ पाद है उससे बताया जा रहा है कि इसी शरीर के रहते रहते उसकी जन्म मरण की हेतुभूत कर्म में प्रवृत्त करने वाली कामनाएं उत्पन्न ही नहीं, नहीं होती उसके चित्त में है उसके नहीं। जो विरक्त हैं उसके चित्त में भी कामनाएं हो सकती हैं यदि वैराग्य के बाद तत्त्वम पदार्थ का शोधन नहीं करता है तो इसलिए ईशावासी उपनिषद के प्रथम मंत्र के चतुर्थ पाद में कहा विरक्त को ही तेन त्यक्तें न कहने के बाद कहा मा गृध कश्य स्विद धनम गृध है इच्छा करना माँ का अर्थ है मत माँ गृध यानी मत इच्छा करो का मतलब इच्छा करने का निषेध किया जा रहा है किस विषय की इच्छा तो किसी के भी धन की इच्छा ना करो ये कहा जा रहा है इसका अर्थ है और इसका अधिकारी कौन है जो तेन न त्यक्ते न भूंजीता कहा है त्याग से आत्मरक्षा यानि मैं ब्रह्म हूँ इत्याकारक बुद्धि की रक्षा करने के लिए जिसको कहा जा रहा है उसी को कहा जा रहा है कि तुम किसी के धन की इच्छा मत करो का अर्थ है जो वैराग्यवान है उसके चित्त में भी यदि तुम पदार्थ शोधन तत्पदार्थ शोधन में थोड़ी कमी रह जाए तो भोक्तृपना की वासना उद्भूत हो जाए क्योंकि ज्ञान से ही वासना का पूर्ण रूप से क्षय होता है रस शब्दित रसोपेश्य परम दृष्टवा तो वासना का पूर्ण रूप से उच्छेद करने वाला तो आत्मलाभ है परम दर्शन है आत्मलाभ और आत्मलाभ जिसको हुआ है उसके अंदर वो उत्पन्न नहीं होगी वो तो समून हो जाएगी लेकिन उससे पहले जब सूक्ष्मतर वासनाएं सूक्ष्मतम वासनाएं रहेगी तो उनमें अंकुरित होने की शक्ति है कुसंगादि के कारण ये वासनाएं उद्भूत हो सकती हैं और उसे फिर कामना के रूप में प्रकट होने का बहुत अवसर मिल सकता है कुसंगादि अनुकूल वातावरण होने से इसलिए माँ गृधक से स्वी धनम कहा और जो जिसका पदार्थ शोधन ठीक ठीक हुआ अंत जहां वासनाएं रहती हैं अंतकरण में उस अंतकरण का मैं साक्षी अंतकरण से अलग हूँ ये जितना परिपक्व निश्चय रहेगा यह निश्चय दृढ़ रहेगा तो वासना का उदासनाएँ काम के रूप से प्रकट नहीं होगी पड़ी हुई होने पर भी वह बनी रहेगी सूक्ष्म तथा सूक्ष्मतर रूप से चित्ता में लेकिन उसे अंकुरित होने के लिए खाद पानी नहीं मिल रहा है भोक्तापना की भावना होना ये वासनाओं को प्रकट करने के लिए पानी गीली जमीन मिलना जैसा फिर ज़मीन में पड़े हुए भी अंकुरित होते हैं थोड़ा भी कहीं उसे गीलापन मिल जाए, अंकुरित होने के लिए और साक्षी भाव में रहना ये एक प्रकार से मिट्टी को गरम रखना जैसा गरम मिट्टी में बीज पड़ा हुआ होने पर भी सूखी मिट्टी में वो अंकुरित नहीं होता तो अंकुरित नहीं होगा इसलिए कहते हैं कि पर्याप्त काम के साथ साथ जो कृतात्मा है उसके चित्त में नई वासनाएं उत्पन्न नहीं होगी नई इच्छाएं उत्पन्न नहीं होगी यह वह सर्वे प्रविलियंती कामा इसका लक्षार्थ है कि कामनाओं का अनुद्भव होगा तो अभी कृतात्मन की व्याख्या हुई तो यह वह सर्वे प्रविलियंती कामा की व्याख्या कर रहे हैं भास्कर भगवान कि इत्मनस्तु इहतिषति शरीर इहैव का अर्थ करते भाष्य में तो शरीरे शरीर तिष्ठति एक क्रियापद नहीं है सप्तम्यंत है तिष्ठत ये क्षत्रि प्रत्या है उसका सप्तमी का एक वचन है तिष्ठति शरीरे का विशेषण है तो शरीरे तिष्ट एव का अर्थ निकलेगा शरीर के रहते रहते शरीर स्थित होने पर यानी जीवित अवस्था में ही तिष्टती का अर्थ है जीवती शरीर तो शरीर जीवित है तो शरीर के जीवित रहते हुए ही सर्वे कामा तो वो काम कैसे होते हैं कुछ शुभ व कामनाएँ हैं कुछ अशुभ कामनाएं हैं शुभ कामनाएं प्रवृत्त करेगी धर्म में अशुभ कामनाएं प्रवृत्त करेगी अधर्म में इसलिए धर्म अधर्म में प्रवृत्त करने वाली सभी प्रकार की जो कामनाएं हैं तो सर्वे कामा यानि धर्माधर्म प्रवृत्ति हेतु प्रविलियंती यने विलयम उपयान्ति नश्यती इत्यर्थ ये वाच्यार्थ हो जाएगा यह व सर्वे प्रविलंती काम यह वाचार्थ हुआ आ, इस इस चतुर्थ पाद का वाचार्थ हुआ कि तो, आ, शोधी तो तौमर्थ का निश्चय जिसका हो गया वह तत्व पदार्थ का यथार्थ निश्चयवान के चित्त में विद्यमान का सभी कामनाओं का नाश होता है ये वाच्यार्थ है और ये तो एक प्रकार से नित्यानित्य वस्तु विवेक भी होता है तो दोनों का फिर अर्थ एक जैसा ही हुआ नित्यानित्य वस्तु विवेक ज्ञान का फल वैराग्य और तत्त्वम पदार्थ शोधन का फल भी वही कामनाओं का नाश इसलिए ये कहते हैं लक्षार्थ बताते हैं भाष्यकार कि कामा तम हेतव कामा के पास कामा तजन्म हेतु विनाशात न जायन्ते इति अभिप्राय कि कामा न जायन्ते कामा विनश्यंती का अर्थ है कि काम उत्पन्न ही नहीं होता है काम यानी इच्छा है उत्पन्न ही नहीं होगी क्यों तो हेतु हेतुअभा तो तजन्म हज हाँ, जन्म हेतु विनाशात तो तजन्म तत में तत्शब्द का अर्थ है काम और तजन्म का अर्थ निकलेगा काम का जन्म और उसका हेतु है अविद्या अविद्या का मतलब है उपाधि तथा उपहित का परस्पर अविवेक अध्यास आत्मा का अनात्मा का आत्म रूप से बोध ये भी अविद्या है अध्यास को भी अविद्या कहाँ है ना अविवेक और ये जो अविवेक है ये अविद्या है इसी अविवेक के कारण अनात्मा अंतकरण को आत्मा समझने के कारण ही फिर अंतकरणादि के अनुकूल शब्दादि विषयों को प्राप्त करने की इच्छा आदि होती है प्रतिकूल शब्द आदि को हटाने की इच्छा होती है और अंतकरण से विविक्त मैं हूँ अंतकरण का साक्षी अंतकरण से अलग तो फिर उस अंतकरण में इच्छाएँ नहीं होगी यदि हम दूसरे को जैसे अपने से अलग समझते हैं अपना स्वरूप नहीं समझते जिस कार्यक्रम संघात में तादाद में अभिमान नहीं हैं तो उस कार्यक्रम संघात के अनुकूल विषय जिनके जिन, जिन कार्यक्रम संघातों के प्रति हम तटस्थ हैं उन कार्यक्रम संघातों के अनुकूल विषय उन्हें प्राप्त हो प्रतिकूल विषय उनसे दूर हो ऐसी कामनाएं हमारे चित्त में नहीं होती क्यों नहीं होती इसलिए कि उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है हम तटस्थ हैं ऐसे ही उन कार्यकरणों के प्रति जितनी तटस्थता हमारे अंदर है, उतनी अपनी उपाधिभूत कार्यकरण संघात के प्रति तटस्थता हो जाए तो अपने कार्यक्रम संघात के अनुकूल विषय प्राप्त हो प्रतिकूल विषय निवृत्त हो ये इच्छा भी उत्पन्न नहीं होगी ये तभी हो होगी जब कार्यक्रम संघात को अपना स्वरूप समझेंगे ये अविवेक है ये हैं कामना के जन्म का हेतु इसलिए तजन्म हेतु शब्द से लेना इस अविवेक को अने त्व पद के वाचार्थ को ही अपना स्वरूप समझना त्वम पद का वाचार्थ है उपाधि से अविविक्त चैतन्य त्व पद का लक्षार्थ है उपाधि से विविक्त चैतन्य तो त्वम पदार्थ से अविविक्त चैतन्य में तो नई नई इच्छाएं होगी और तुम पदार्थ से क्या नाम तो त, जो तुम पद से पदार्थ का जो वाचार्थ है तुम पद का जो वाचार्थ है उससे विविक्त चैतन्य जो साक्षी हैं उसमें नहीं होगी कोई इच्छा है इसलिए ये माना गया कि तजन्म हेतु यानी अविवेक और उससे उसके नाश से इसका नाश किससे हुआ तो विद्या से यानी विवेक से तोम पदार्थ विवेक हुआ तो तोम पदार्थ का और उसकी उपाधि का अविवेक जो कामना के उद्भव का निमित्त था हेतु था वह नष्ट हुआ त्व पदार्थ विवेक होने से नष्ट हुआ तो क्या हुआ कि कामा न जायते निमित्ता पाए नैमित कस्य पाय कारण ही नहीं रहा तो कार्य जो कामना है उनका उद्भव भी नहीं होगा ये लक्षार्थ होगा चौथे पाद का यह वो सर्वे प्रविलियंती कामा तो जिसका त्व पदार्थ शोधन ठीक ठीक हो गया उसके चित्त में कामनाओं का उद्भव नहीं होता नहीं नहीं नहीं अभी तो बाध नहीं हुआ है वो मनोनाश होगा साक्षात्कार से आत्मलाभ से अभी ये आत्मलाभ का साधन बताया जा रहा है तुम पदार्थ शोधन तो, तो आत्मलाभ तो वाक्यार्थ ज्ञान है ना वाक्यार्थ ज्ञान से निवृत्ति होगी मन की मनोनाश तो है बाध वो बाद अभी अंतकरण से अलग अपने को समझा लेकिन अंतकरण का बाध नहीं हुआ वो मिथ्या है ये निश्चय नहीं हुआ जो तत्पदार्थ शोधित तो तत्पदार्थ और शोधित तम तो पदार्थ हैं इनका ऐक्य निश्चय ऐक्य अनुभव ये हो जाएगा तो उपाधि का फिर बात होगा अभी खाली एक प्रकार से जैसे दूसरे कार्यक्रम संघात को देख करके हम जिनके प्रति तटस्थ हैं तो जितनी सत्ता हमारी है उतनी सत्ता सामने वाले की भी मानता है, उसको मिथ्या नहीं समझते लेकिन उसके अनुकूल कुछ हो जाए प्रतिकूल न हो जाए ऐसी इच्छा नहीं करते क्योंकि तटस्थता है ऐसे अभी अपनी उपाधि का भी बाध नहीं हुआ है खाली तत्व पदार्थ शोधन मात्र से उपाधि का बाध नहीं होता मिथ्यात्व तो निश्चय नहीं होता मिथ्यात्व तो निश्चय तो होगा वाक्यार्थ अनुभूति से मिथ्यात्व तो का निश्चय होगा और मिथ्यात्व का निश्चय होने पर आभाक आवरण की निवृत्ति मनोनाश और आत्मसाक्षात्कार साक्षात्कार को हो या आत्मलाभ को ये तीनों एक साथ होंगे अभी आत्मसाक्षात्कार की पूर्ववर्ती अवस्था है जिसमें मन का अभी नाश नहीं हुआ है नाश का मतलब मनोनाश का अर्थ है बाध ये है कि मन है लेकिन शुद्ध मन है जो आत्म साक्षात्कार धारण करने योग्य मन है ये नहीं कि पहली वाली कामनाएं समाप्त हो और नई नई उत्पन्न होने की योग्यता जिस अंतकरण में है उस अंतकरण में भी आत्मलाभ नहीं होता पहले वाली समाप्त हो जाए और नई उत्पन्न भी ना हो नई उत्पन्न क्योंकि अभी बीज पड़ा हुआ है नई वो वासना क्षय नहीं हुआ है वासना क्षय तो होगा आत्म साक्षात्कार से तो वो जो वासनाएं पड़ी हैं जमीन में बीज पड़ा रहने मात्र से ही अंकुरित नहीं होता उसके लिए वो जमीन गीली होनी चाहिए उसके अनुकूल वातावरण मिलना चाहिए इसलिए वैराग्यवान को भी माँ गृधक से स्वीधनम कहा न का मतलब यह है कि अभी तुम पदार्थ शोधन तत्पदार्थ शोधन होने के बाद भी दोनों का अभेद रूप वाक्यार्थ अनुभव नहीं हुआ है तो उपाधिया रहेगी एक प्रकार से प्रकृति पुरुष विवेक हुआ है अभी सांख्यों के अनुसार अरे प्रकृति पुरुष विवेक होने मात्र से प्रकृति का बाध नहीं होगा वो अलग अलग हो गए हैं इनका तलाक हुआ है एक प्रकार से और प्रकृति बिल्कुल मिथ्या है ऐसा बाध होगा जब शोधित तमर्थ अपने आप को शोधित तदर्थ के रूप में अनुभव करेगा तो फिर अभाना पादक आवरण जो मूल अविद्या है उसकी भी निवृत्ति होगी और अविद्या का बाध होने से फिर ये सारी जो उपाधि है उसका परिणाम रूप वह भी बाधित हो जाएगी उस समय मनोनाश ने वासनाक्ष कहो मनोनाश कहो और वो है मिथ्यात्मनिश्चय सप का अनात्मा मात्र का मिथ्यात्मनिश्चय वो आत्म साक्षात्कार से होता है प्रमा से होता है अभी ये प्रमा नहीं प्रमा वो हो गई है त्वम पदार्थ विषयक मात्र यथार्थ निश्चय हुआ ये आत्मलाभ के अंतरंग अंतरंग साधन बताए जा रहे हैं तो उसमें से पर्याप्त काम शब्द से वैराग्य को बताया गया तो कृतात्मना शब्द से पदार्थ शोधन को आत्मसाक्षात्कार के साधन के रूप से बताया और ये सब जो साधन बन रहे हैं आत्मसाक्षात्कार के प्रति वह आत्मसाक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो दोष हैं उन दोषों के निवर्तक बन करके, तो वैराग्य भी आत्मसाक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष का निवर्तक बन करके साधन है। आत्म हैं आत्मज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक हैं कामनाएं भी वर्तमान कामनाएं भी और आने वाली जो कामनाएं हैं तो पूर्व कामनाएं और वर्तमान कामनाओं को हटाना होगा उनको हटाएगा नित्यानित्य वस्तु विवेक फिर नित्यानित्य वस्तु विवेक से पूर्व कामनाएं वर्तमान कामनाएं निवृत्त हो गई तो वो वैराग्य माना जाएगा अभी कामना नहीं है लेकिन कामनाओं का भी चित्त में पड़ा हुआ है जैसे ही वैराग्यवान को भी कुसंगादि अपने चित्त में पड़ी हुई वासनाओं के उद्भावक का सानिध्य मिलता है कुसंगादि मिलते हैं तो फिर वो वासनाएं फिर से अंकुरित होकर के कामना का रूप धारण कर सकती हैं इसलिए कुसंग का प्रभाव जिस पर पड़ता है संग का प्रभाव पड़ेगा तोम पद के वाचार्थ पर और जो अपने आप को तोम पद का वाचार्थ रूप मात्र समझ रहा है उपाधि के साथ तादात्म्य तादात्म्यपन्न समझ रहा है तो फिर नई वासनाएं उत्पन्न हो सकती हैं वो भी आत्मलाभ की प्रतिबंधक हैं उन वो भी उत्पन्न न हो, भावी कामनाएं भी जो अंतकरणस्त सूक्ष्म वासनाएं हैं सूक्ष्मतर सु, वासनाएं हैं वे न रूप धारण करें कामना का इसके लिए जरूरी है कि वे कभी उत्पन्न न हो इसके लिए उस जमीन में पानी जाए ही न बारिश हो ही न इसके लिए अच्छी तरह से एक छत किसी किसी के भी प्रकार से ऊपर से भी पानी न जाए बारिश का और साइड से भी इधर उधर से न आ जाए इसके लिए उसे ढकना पड़ेगा न ऊपर से भी और साइड से भी दीवाले खड़ी करनी पड़ेगी वो दीवाले खड़ी करनी जैसी है एक प्रकार से तोम पदार्थ शोधन करना तोम पदार्थ का ठीक ठीक निश्चय हुआ तो ये निश्चय अंतकरण रूपी जमीन में ऊपर से भी पानी नहीं आने देगा साइड से भी बांध बन गया तो ऐसे जमीन में बीज पड़ा हुआ रहने पर भी प्रतिबंधक का प्रवेश उस अतककरण में न होने से वो त्वम पदार्थ शोधन भी आत्म साक्षात्कार का साधन बन रहा है नई वासनाओं का उद्भव न होने देकर का वो प्रतिबंधक का निवर्तक बन रहा भावी प्रतिबंधक अवरोधक बन रहा है त्वम पदार्थ शोधन तो नहीं आने दे रहा है तो आत्मलाभ संभावनाएं और ज्यादा दृढ़ हो गई उसके लिए फिर बताया जाएगा और भी एक साधन ये ये में वैश्य वृणुते ते न लभ्य आत्मवरण तो, और ये आत्मवरण जिसका हो गया है शोधित तोमर्थ और शोधित तदर्थ का अभेद अनुसंधान तत्त्वम पदार्थ शोधन के बाद भी साधन होता है आत्मवरण परमात्मवरण और परमात्मवरण है कि मैं वही हूं तो ये अभेद ज्ञान का साक्षात साधन बनेगा उससे फिर हो जाएगा आत्मलाभ तेन ऐश ये कहा जाता है ना तो तेन का अर्थ है शोधित तदर्थ का शोधित तमर्थ तुम, के रूप में अनुसंधान से वह लभ्य है ये बताया जाएगा आगे इसलिए ये अभेद अनुसंधान करने की योग्यता जिसका अभी अभेद अनुसंधान करना है जिन दो पदार्थों का उनका शोधित रूप बताया है शोधित तदर्थ का शोधित तदर्थ का अभेद अनुसंधान ये हैं आत्मवरण और उस आत्मवरण से लभ्य यानी बताया जा रहा है आत्मा को उसको साक्षात्कार होगा एक साधन और आ रहा है एक तो वैराग्य हुआ दूसरे तत्व पदार्थ शोधन तो भी साधन हुआ तीसरा साधन बताया जा रहा है आत्मवरण और इस आत्मवरण का फिर सहयोगी साधन बताया जाएगा तीसरे चौथे चो, मंत्र में नायम आत्मा बल हीनेन लभ्य तो बल अप्रमाद तप लिंग संन्यास ये सब सहयोगी साधन बताए जाएंगे जैसे पहले ज्ञान प्रसाद के सहयोगी साधन बताए थे सत्य तप ब्रह्मचर्य ऐसे आत्मवरण के सहयोगी साधन बताए जाएंगे चौथे पाद में चौथे मंत्र में तो अभी इसका ये कहा कि कामा तम हेतु विनाशात न जायते अभिप्राय सर्वे प्रवियंत काम विरक्त पदार्थ का शोधन जिसने कर लिया है ऐसे व्यक्ति का शरीर रहते रहते ही उसके चित्त में नई कामनाओं का उद्भव नहीं होता है वो नई कामनाएं उत्पन्न होगी तो आत्म साक्षात्कार की प्रतिबंधक होती हैं। तो अंतर को आने नहीं देता ऐसा एक साधन बताया है कि वाष वो प्रतिबंधक जो कामना अंतर हैं नई नई कामनाएं अपूर्व कामनाएं, वह उत्पन्न नहीं होगी क्यों उत्पन्न नहीं हो रही है तो कामनाओं की उत्पत्ति का हेतु जो अविवेक है वह समाप्त तो हुआ किससे तुम पदार्थ विवेक से यहाँ अविवेक से लेना जन्म हेतु अविवेक बताया ना। वह अविवेक है तुम पदार्थ का उसके उपाधि के साथ अविवेक तुम पदार्थ का उपाधि है कार्यक्रम संघात तो कार्यक्रम संघात के साथ अविवेक का अर्थ है कार्यक्रम संघात रूप ही अपने को समझना ये अविवेक है और विवेक है कार्यक्रम संघात का साक्षी मैं हूँ ये निश्चय ओ हुआ तुम पदार्थ विवेक उससे तुम पदार्थ का अविवेक जो कामना के जन्म का हेतु है वह नष्ट हो जाएगा वो नष्ट होने से कामनाएं उत्पन्न नहीं होगी ये कहा कि कामा तजन्म हेतु विनाशात न इति अभिप्राय इस वाक्य का कामाह तजन्म हेतु विनाशात न जायन्ते ये जो वाक्य भाष्य में इसका अर्थ करते हैं टीकाकार कि सामर्थ्या अवगम्यते सो हेतु विनाशा पुनः कामा न जायन्ते इति ये वह सर्वे कामा इसमें जो प्रबिली पद हैं क्रियापद मूल मंत्र में उसका अर्थ किया गया कि कामनाओं का उद्भव नहीं होता कामनाओं का जन्म नहीं होता ये अर्थ किसका हुआ कामा प्रविलियंती इसका लेकिन प्रविलियंती शब्द का वाच्यार्थ देखते हैं क्रियापद का तो होता है नष्ट होती है कामनाए कामा प्रविलियंती का तो अर्थ होना चाहिए चाहिए था कि काम नष्ट होते हैं और भाष्कर भगवान ने अर्थ किया कि कामनाओं का जन्म नहीं होता ये कामा प्रबिलियंती का अर्थ है ये अर्थ कैसे हुआ प्रविलियंती पद का अर्थ न जायन्ते ये कैसे हुआ जबकि विनश्यती विनश्यंती ये अर्थ होना चाहिए था तो कहते हैं लक्षणा से अर्थ निकला इसलिए कहते हैं सामर्थ्यात अवगम्यते। तो सामर्थ्या अवगम्यं अवगम्यते हेतु विनाशा पुनः कामा न जायते तो कामनाओं के हेतु की निवृत्ति होने से कामनाएं पुनः उत्पन्न नहीं होती यह अर्थ सामर्थ्य से अवगत होता सामर्थ्यात का मतलब तो होता अर्थात श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण से उसी सामर्थ्य का समर्थन करने के लिए टीका में वाक्य है ज्ञाता नाम ज्ञान विनापी क्षय संभवर्थ तो जो जात कामनाएं हैं यानी उत्पन्न हुई कामनाए है वर्तमान कामनाएं जो उत्पन्न हुई हैं वो तो जात से ही ध्रुव मृत्यु के अनुसार उत्पन्न हुई तो नष्ट भी होगी वर्तमान उत्पन्न हुई कामनाओं का नाश तो जिन पदार्थों की कामनाएं हैं उन पदार्थों की वर्तमान में प्राप्ति होने मात्र से ही वे नष्ट होगी क्योंकि उत्पन्न हुई हैं तो पदार्थ के प्राप्ति से पदार्थ की कामना विषय की कामना नष्ट होती है वो तभी तक रहती है जब तक अप्राप्त है पदार्थ तो प्राप्त पदार्थ विषय कामना नहीं होती तो वर्तमान कामना है तो बिना तुम पदार्थ विवेक के भी निवृत्त हो सकती है ज्ञान से लेना तुम पदार्थ विवेक रूप ज्ञान पदार्थ शोधन से हुआ ज्ञान तो जाता नाम कामा नाम ऊपर से कामा नाम इस विशेषवाचक पद का अध्ययन करना कि जाता नाम कामा नाम ज्ञानम बिना क्षय संभवातो तो भावी जो कामनाएं हैं उनका हेतु अविवेक रहेगा तो वो जरूर उत्पन्न होगी इसलिए उनका भावी कामनाओं का हेतु नष्ट होता है और वो नष्ट होने से फिर भावी कामनाएं उत्पन्न नहीं होती यह अर्थ यहाँ पर अर्थात अवगत होता है श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण से अवगत होता है यह वह सर्वे प्रविलियंती कामा इस पाद का यह श्रुत अर्थापत्ति से अवगम्यमान अर्थ है कि भावी कामनाओं का हेतु तुम पदार्थ का अविवेक, तुम पदार्थ विवेक से नष्ट होने से भावी कामनाएं उत्पन्न नहीं होती यह अर्थात अवगत होने वाला अर्थ है हाँ ठीक हाँ, यानी अंतकरण है अभी उसका अपने को खाली उससे अलग समझ रहा है एक प्रकार से तलाक हुआ है अंतकरण से एक व्यक्ति होता है उसकी पत्नी मर गई तो उसका तो सर्वथा उस पत्नी के साथ संबंध विच्छेद ही हुआ और एक की पत्नी है लेकिन उसने तलाक ले लिया है तो पत्नी है और तलाक ले लिया है तो वो अपनी अलग है हम अलग हैं लेकिन कभी आपस में एक दूसरे के सामने आते हैं तो ये भावना हो सकती है कि हाँ ये पहले हमारा ये संबंध था ऐसा होता है ना तो ऐसे मैं साक्षी हूं ऐसा तुम पदार्थ विवेक जिसको हो चुका है उसकी भी उपाधि उससे अलग होकर के रह रही है अलग होकर के रह रही है और उसमें उस अंतक करण में रस है और अंतक करण विद्यमान है तो चिदाभास भी है इतना है कि वो अपने आप को चित समझ रहा है चिदाभास नहीं समझ रहा लेकिन कभी अविवेक वशात तुम पदार्थ जो साक्षी हैं वह अपने साक्षीपना को भूल जाए विस्मृत हो जाए तो फिर उसमें चिदाभास की ओर जा सकता है ना और उधर जाएगा तो वहाँ तो वो बीज पड़ा हुआ ही है रस ही है, है। और जब साक्षात्कार होता है तो जो आभाक आवरण है अभी जो दोनों का भेद शोधित तोमर्थ शोधित तदर्थ का भी भेद बुद्धि में बैठा हुआ है जैसा सांख्यों के यहाँ होता है योगियों के यहाँ होता है परमेश्वर भी पुरुष विशेष है स्वभावतः पंच कलेषों से रहित और ये आपका जीव भी पंच क्लेशों से युक्त तो पुरुष विशेष है परमात्मा की भावना करते करते योग से वह पंच क्लेशों से रहित होता है और मोक्षवस्था में भी अलग अलग ही रहता है ऐसे अभी तत्पदार्थ शोधन तवम पदार्थ शोधन हुआ है लेकिन शोधर्थ शोधित तदर्थ शोधित तदर्थ का एकत्व ये, ये तत्वमशी वाक्यार्थ से ही तत्वमशी वाक्य अर्थ है वो तत्वमशी वाक्य ज्ञान से ही हो सकता वाक्य ही एकत्व का ज्ञान करा सकता है और वो एकत्व का ज्ञान होने के बाद दोनों के भेद की निमित्त भूता जो एकत्व विषयनी अविद्या थी आभानापादक आवरण था कि मैं शोधित तदर्थ ही हूं ऐसा भान जिस अज्ञान के कारण नहीं हो पा रहा था वह अज्ञान निवृत्त होगा तो फिर ये उपाधि मात्र सब की सब बाधित होगी और सर्वथा असंग जो अधिष्ठान है परमार्थ सत्ता वाला वो मैं हूं ऐसा दृढ़ निश्चय होने से फिर रस की भी निवृत्ति होगी मनोनाश कहो रस की निवृत्ति कहो और वो अविद्याक्षय को ये तीनों एक साथ होते हैं तो कामना नहीं, है? नहीं पूर्णतया काम नाश नहीं कामना का बीज जो है वह अंतकरण में है एक निमित्त जो था अविवेक वह निवृत्त हुआ है तुम पदार्थ का अविवेक निवृत्त होने से वह नहीं होता सहयोगी अभी नहीं है और वो सहयोगी तोम पदार्थ का विवेक होने के बाद भी कभी अविवेक आने की संभावना इसलिए रहती है कि उसकी भी मूल अविद्या अभी विद्यमान है और उस अविद्या की निवृत्ति आत्मलाभ से होगी वो आत्मलाभ हो जाए तो फिर वो आत्मलाभ जाते जाते पहले तो उत्पन्न होगा आत्मलाभ यानी साक्षात्कार तो अविद्या को नष्ट निवृत्त करेगा उस रस को निवृत्त करेगा और फिर ये आत्मलाभ भी एक वृत्ति है जब जाएगी तो जाते जाते एक अविनाशी सामर्थ्य चित्त में देते हुए जाती है और वो सामर्थ्य ज्ञान से प्राप्त हुआ सामर्थ्य चित्त को फिर किसी भी बाधित पदार्थों से प्रभावित नहीं होने देता किसी भी बाधित पदार्थ से प्रभावित चित्त का न होना इसके लिए चित्त को समर्थ होना होता है सामर्थ्य की आवश्यकता होती है वो सामर्थ्य मिलता है केवल आत्मलाभ से वह आत्मलाभ अभी हुआ नहीं है इसलिए तुम पदार्थ शोधन होने के बाद भी हो सकता है कि उपाधि के साथ फिर से मिल जाए और फिर सत्य जो उपाधियां हैं वो उसे प्रभावित कर ले और आत्मसाक्षात्कार उपाधि को ही बाधित कर देता है और बाधित उपाधि से चित्त प्रभावित न हो ये सामर्थ्य भी चित्त में दे करके जाता है जीवन मुक्त है उस समय फिर माना जाता है पूर्ण कृतकृत्य हो गया एतद् तद बुद्धवा बुद्धिमान सृतकृत्य भारत वो हो जाता है अभी तो आत्मलाभ के निकट निकट पहुंच रहा है आत्म साक्षात्कार के पास पास पहुंच रहा है